चेतना चेतन भीता याद ना रही चेतना चेतन भी बोलो बोलो तो चेतना चेतना या चेतना चेतना, चेतना, चेतना। नहीं किंतु भाता बोला दो तक तो बोलते कृत क्या कृत ना, ना, ना। ननु भेदे सर्वे इत्थं किमिति न जीव और कुटस्थ दोनों का भेद है? जीव कुटस्थ में क्या भेद है? कोई बता सकते हो? क्या भेद है कूटस्थ है अधिष्ठान सत्य है सामान्य जीव है अध्यस्त है इकलाया कूटस्थ अधिष्ठान है कूटस्थ में कल्पित है चिदाभाष जीव कलाय था।, था अभी श्लोक ने सुनाया यथा चेतन आभास कूटस्थ भ्रांति कल्पित कूटस्थ में आभास कल्पित है आभास को जीव शब्द से कहा जीव हो गया कल्पित कूटस्थ हो गया अभिष्ठान तो अभिष्ठान और अभ्यस्त दोनों भिन्न भिन्न होने पर भी सर्वे किमित न जानती सर्वे अन्य प्रकारन क्यों नहीं जानते एक शाह उत्तर देते हैं। अहंता सत्तयो रूप्यते रूप्य तेद स्पष्टे मोहमापन्नादरव अहंता सत्ेद स्पष्टे मोहमापना एक प्रति पेद रूप्यता और इधनता इधम रजतम ऐसे भ्रम स्थल में ज्ञान होता है इदम और रजतम इदनता और रूप्यता दोनों में कोई भेद है इदम रजतम ब्रह्म ज्ञान होता है इधनता और रूपयता रजतत्व में कोई भेद है भेद है ता है सामान्य रूप है रजत है विशेष रूप तो है अधिष्ठान का रजत में रजतता अभ्यस्त में इदम है अधिष्ठान रूप रजतम इदम है, है, है वास्तव सामने है कोई वस्तु शक्ति सकल अभ्यस्त सुखंड सामने है इसको इदम शब्द से ज्ञान होता है और उसमें अभ्यस्त रजत रजत हो गया अध्यस्त इधम हो गया सत्य दोनों का ताजात्माध्यास होता है दोनों एक है क्या इधम हो गया सत्य रजत हो गया अध्यस्त एक, एक सत्य है एक अन्य मिथ्या है दोनों का ताजा आत्माभ्यास होता है एक तो भ्रम होता है तब कहते इधम रजतम सामने सुक्ति सकल है।, है तब इदम तो नहीं ज्ञान होता है रजत सामने है भ्रम स्थल में नहीं होने पर भी इदम रजतम कर दिखाते इधम रजतम इदम रजत दोनों के एक भ्रांति से एक कहते हैं है भिन्न इदम में ईदंता और रूपये रजत में रूपयता और तो भिन्न भिन्न है ईदंता अधिष्ठान में है रूप्यता अध्यस्त so, में, में। है दोनों एक नहीं भिन्न होने भिन्न जैसे ईदंता रूप्यता भिन्न है ठीक इस प्रकार अहंता और सत्व सत्व सत्व है अधिष्ठान में अधिष्ठान स्वयं सामान्य है अहंता है विशेष अध्यस्त अहम चिदाभाष कूटस्थ स्व स्वयं सत्व और अहंत दोनों भिन्न है स्वयं सत्व है अधिष्ठान कूटस्त में अहंता है चिदा में विशेष है ये दोनों भिन्न है ऐसे ईदंता और रूपयता भिन्न है इस प्रकार ईदंत के स्थान पर यहाँ सत्व रूपयेता के स्थान पर यह है अहंता दोनों भिन्न ऐसा स्पष्ट होने पर भी एक अधिष्ठान चैतन्य है एक चिदाभाषा दोनों एक है अधिष्ठान चैतन्य सत्य है चिदा भाष अभ्य को जीव को अहम शब्द से हैं अंत कर्ण चिदा से दिखता है अधिष्ठान एक पर भी मोहमापन्ना जो भ्रांति को प्राप्त करते है एक प्रति पे दिन एक को माना एक ही मान भ्रांति से एक ही कहते जैसे इदम रजतम एक मानते सामने दिखाते है ठीक है इस प्रकार स्वयं अहम एकत्व को मानते हैं प्रति पे धीरे लीट लकार पद धातु का बनता है बनता पद धातु का लीट ये बनेगा क्या सूत्र होता है लीट सामान्य सूत्र छोड़ो विशेष सूत्र है अभ्यास कहाँ गया ऐसे बोलते नहीं रहो मैं प्रश्न क्या करता हूँ अभ्यास कहाँ गया अभ्यास इसी में नहीं पद धातु का पद है अत एक मध्य नहा दे सादे लिटी अत एक मध्य नहादे सादे लिटी सूत्र देखना लघु में अभ्यास का लोप धातु का ए हो गया ए दे बन गया आत्मनिपद में इरेज हुआ जी तस्तोर ए सीरेज अतः एक मध्य नहादे सादे लिटी सूत्र देखे ना पद धातु का अभ्यास लोप हो गया पद के आकार को दे पे दे प्रति अहंते बुद्धिसाक्षिण कूटस्थ्य बुद्धिया प्रत्यक्षी कशक्यवाद अहमति प्रतिभाष मनो जीवकूटस्थात बुद्धि का साक्षी कूटस्थ बुद्धि का प्रकाश होगा कूटस्थ जो कूटस्थ बुद्धि का साक्षी है तो बुद्धि का विषय नहीं होगा बुद्धि का प्रकाश है तो बुद्धि का विषय नहीं है बुद्धिया प्रत्यक्षी कर बुद्धि के द्वारा उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है अहम प्रतिभा समान यो हो जीव अहम ऐसे भान होता है जीव और कुटस्थ भ्रांतिया एकत्व प्रतिपन्ना भ्रांति होती है अहम ऐसे जो भान होता है कुटस्थ एक भ्रांति से एकत्व को प्रतिपन्ना एकत्व को निश्चय करते क्या है भ्रांति सही वस्तुत एक नहीं है। जीवकूटस्थोरेक्रम से कि कारणमीपेक्षायाह जीवकूटस्थोकभ्रम से किं कारण जीव और कुटस्व जीव है दोनों भिन्न भिन्न होने पर भी एक भ्रम होता है एकत्व भ्रम होने का कारण क्या है किन कारण ऐसे आसन का अपेक्षा होने पर उत्तर देते हैं राजात्म्यास एवा पूर्वोकता विद्य विद्या कृत विनिवर्तते विनिवर्तते अद्यावृत्ता तत्कार्य विवर्त्या साजात्म अभ्यास यही कारण ही जोन का साजात्म अभ्यास एक ब्रह्म तो तादात्मस अनुसे एक मानते वो तादात्मसे कैसे हो किया गया पूर्वोक्त अविद्या अविद्या से किया गया अविद्या कुटस्थम जाना से ही तथा नानी अविद्या कहा था अविद्या आवरण इस बताया था नास्ती कुटस्थ न ना भाती आवरण को कहता है अविद्या से ही सादात्मस होता है अविद्या मूल कारण अविद्यावृत्तायाम अविद्या जैसे राज्य के अज्ञान से ही सर्प दिखता है शक्ति के अज्ञान से ही रजत दिखता है जो राज्य का ज्ञान हो जाए रज्ज अज्ञान रहेगा रज अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो राज्य अज्ञान का कार्य सर्प भी नष्ट हो जाता है शक्ति के अज्ञान से ही रजत दिखता है शक्ति ज्ञान होते ही शुक्ति अज्ञान नष्ट हो गया सुन नष्ट होने पर सुक्ति अज्ञान का कार्य रजत अध्यस्त रजत भी हो जाता है इसी प्रकार यहाँ कुटस्थ का ज्ञान है शुद्ध चैतन्य कुटस्थ उसकी अविद्या से ही भ्रम होता है अहम स्वयं अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर ज्ञान से अहम अस्वी ब्रह्म ऐसे ज्ञान हो जाने पर अविद्या की निवृति हो जाती अविद्यावृत्ति होने पर अविद्या का जो कार्य है अभ्यास वो निश्चर नष्ट हो जाता है तत्कार उसमें एकत्व नष्ट हो जाएगा शुद्ध चैतन्य अत्रस्म ग्रंथे अनादि इत्यत्रोक्तया अनादिरतः पहले आया अनादि अनादिर ये अनादि अविद्या है अविद्या अनादि काल से है सादि नहीं है कहते अविद्या कहाँ से आई शुद्ध चैतन्य ब्रह्म अभिध्या अभिध्या से एक है फिर अविद्या कहाँ से आई अविद्या सत्य नहीं है और ब्रह्म से भिन्न भी नहीं अभिन्न भी नहीं है सत्य भी नहीं बंध्या पुत्र जैसे असत्य भी नहीं इसलिए उसको अनिर्वचनीय कहते हैं उसके कार्य दिखता है तो कारण की कल्पना करते हैं कार्य पार्थी है नहीं, नहीं उनसे अविद्या भी पार्थी नहीं है अनिर्वचनीय किंतु बंध्यापुत्र जैसे असत्य स्वास्थ्य जैसे असत्य अविद्या ऐसा नहीं है असत्य का कार्य असत्य का प्रत्यक्ष होता है श्वास विचारण का प्रत्यक्ष नहीं होता है बंध्यापुत्र कुछ करेगा युद्ध करेगा या खेती करेगा कुछ नहीं कर सकता है उसका कार्य नहीं होता है अविद्या का कार्य प्रपंच दिखता है इसलिए अविद्या बंध्यापुत्र जैसे है या, या ससुभिषाणु जैसे तो बंध्या, है ससुभिषाणु बंध्यापुत्र असत सूच है ऐसा नहीं है सत्य नहीं आत्मा जैसे सत्य न बात देता आत्मा का बाध नहीं होता है अविद्या का बाध नष्ट हो जाता है ज्ञान होने पर असत्य तो न प्रतीय असत्य की प्रत्यक्ष प्रतीत नहीं होती है असत्य न प्रतीयता असद तो हो नहीं सकता है कोई असंभव है इसलिए उसको अनिर्वचनीय कहते हैं अनादिकनाद से, अनादि अविद्या अनादि अविद्या, अविद्या ये सत्व अ निवृत्ताया तत्म अनाद अविद्या अभीद्या यद्या्य मो अद्यावृत्त ज्ञाने नृत्तिरिता अविद्यामती अविद्या का कार्य हो गया कादात्मध्यास गुरुप्त अविद्यादात्म अध्यास है जीव कुटस्थ का एकत्र भ्रम है तादात्म अध्यास ही अभिद्या, अभिद्या से किया गया अविद्या का कार्य है अविद्या कार्य होने से अस्यत्मध्यादात्मध्यास का कार्य हुआ अविद्या का कार्य क्या हुआ सादात्माध्यास से अतो अविद्या निवर्तक ज्ञान अविद्या का निवर्तक है विद्या ज्ञान कुटस्थ ब्रह्म के अज्ञान से ही एक ब्रम होता है उसका ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जाएगा अंधकार का निवर्तक प्रकाश है ठीक इसी प्रकार अज्ञान का निवर्तक ज्ञान है ज्ञान नहीं हो कुछ भी करे अज्ञान नष्ट हो जाएगा अंधकार है दीप जलाओ तो अंधकार नष्ट न होगा और दीप जल नहीं करके शिष्य आसन करे अंधकार नष्ट होगा इसी प्रकार किस आसन प्राणायाम इसको सर्कस करे कुछ भी करे तो नष्ट होगा वो अंतम शुद्धि के साधन है किंतु अज्ञान का निवर्तक ज्ञान ज्ञान से ही अज्ञान के उसको छोड़ कर अब कुछ भी करे प्राणायाम करते रहे अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी अज्ञान की निवृत्ति के लिए क्या चाहिए ज्ञान ज्ञान है प्रमाण ज्ञान होने के लिए किस कारण से होगा प्रमाण से ज्ञान होगा प्रमाण है वेदांत वाक्य वेदांत वाक्य से प्रमाण से ज्ञान होता है वाक्यर्थ ज्ञान होता है सत्पदार्थ तुम पदार्थ का अर्थ निश्चय होने पर ही ज्ञान होता है उसके ज्ञान का क्या साधन है मालूम है श्रवण मनन निदिध्यासन अंतरंग साधन ज्ञान है मुख्य का साधन है ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का साधन है श्रवण मनन निदिध्यासन। और श्रवण मनन निदिध्यासन करने के लिए साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी और साधन चतुष्ट सम्पन्न होने के लिए सब साधना आवश्यक है योगाभ्यास प्राणायाम कीर्तन जप ध्यान सब कुछ उपासना पारायण सब करते करते अंत शुद्ध होता है सब तो अथात तो ब्रह्म जिज्ञासा वैराग्य आदि होता है वैराग्य नहीं हो तो ब्रह्मज्ञान हो जाएगा नहीं है जाएगा अविद्यावृत्ता अभिद्या का निवृत्त क्या हुआ ब्रह्म ज्ञान अविद्या <स्थाथ> ननु नध्यास विद्यावृत्त निवृत्तिपन्नम ब्र्मात्मक विद्यात्पन्ना अविद्या्य देहादेपल्वादित आह अभ्यास से अविद्या तो। कहा अभ्यास अविद्या का कार्य ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति निवृत्ति अविद्या के निवृत्ति से अभ्यास की निवृति ये जो कहा आपने तुपन्न ये तो ठीक नहीं प्रामणिक नहीं ब्रह्म ज्ञान जिसको हो गया अविद्या अविद्यावृत्ति होने पर भी अभ्यास की निवृत्ति कैसे ब्रह्मात्म एक विद्याम उत्पन्नायाम ब्रह्म ये ब्रह्मात्म नो ज्ञान ज्ञानी में होने पर भी ज्ञान जिसका ब्रह्म ज्ञान हो गया अहम सिंह ब्रह्म ज्ञान हो गया तो उसके ज्ञान होने के बाद उसका शरीर रहेगा भोजन करेगा चल सकता है दिखेगा उसको व्यवहार कर सकता है कैसे रहा का कार्य है देहादि जो ज्ञान हो गया अभिद्या नष्ट हो गया तो अभिद्या कार्य नष्ट हो जाना चाहिए देहादी नहीं रहना चाहिए अभिद्या रहा अर्थात ज्ञान होने के बाद भी अभिद्या कार्य रहता है अज्ञान नष्ट होने पर अविद्या कार्य रहा तो आप कैसे कर तो अविद्या अनिवृत्तायाम तत्कार्य निवृत रहे उसका कार्य कैसे नष्ट हो तो उसका कार्य दिखता है कैसे ब्रह्मात्मिक विद्याम उत्पन्नायाम अभी अभिदय का कार्य है देहादि देहादि अभिदय का कार्य उपलब्ध मना कर ज्ञानी का देहादि व्यवहार से दिखता है ऐसा संक्रांत से उत्तर देते हैं अद्यावृति विद्य विनश्य विक्षेपेप प्रारब्ध क्षेमी विद्या अविद्या अविद्यावृत्ति अविद्या अविद्याजन आवृत्ति और एक तादात्म्य आवृत्ति है आवरण और एक तादात्म्य एकत्व एकत्व ब्रह्म होता है अज्ञान के कारण एकत्व तो ब्रह्म होता है और एक आवरण है जैसे रज्जु ज्ञान होने के पहले रजु का आवरण है राज्य शर्त का तादात्म्य रहता है जब रजु ज्ञान हो जाएगा रजु आवरण रहेगा आवरण नष्ट हो गया ज्ञान हुआ और रज्जु सर्प में जो तो में भ्रम होता था वो भ्रम होगा नहीं होगा और रज्जु जैसे प्लास्टिक का सर्प बना हुआ निश्चय हो गया प्लास्टिक का है सर्प जैसे था वैसे रहेगा ना बदल जाएगा ऐसे रहेगा ऐसे रहने पर भी उसको भ्रम होता है नहीं आवरण नष्ट हो गया तादात्मा नष्ट हो गया ठीक इस पर यहाँ भी अविद्याजन्य आवृत्ति है आवरण अरे की तादात्म अभ्यास अविद्या का कार्य ये दोनों ही नष्ट हो जाते हैं विद्या एवं विनश्यत विवचन या एक वचन है सुभंत है लट लकर विनश्यति विनश्यतः दो आवृत्ति तादात्म च आवृत्ति तादात्मी अविद्या उत्पन्न विद्या एवं विनश्यत विद्या से ही ज्ञान से ही नष्ट होते है और क्या रहता है विक्षेप से स्वरूप प्रारब्ध क्षयिक्षते विक्षेप का स्वरूप एक आवरण और एक विक्षेप विक्षेप का स्वरूप रहता है इसी प्रकार यहाँ ज्ञान जिसको हो गया आवरण नष्ट हो गया कागात्म अध्यास नष्ट हो गया और तो देहादी में बुद्धि नहीं करता है ज्ञानी किंतु विक्षेप का जो स्वरूप है देहादि का भान व्यवहार जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक रहेगा तब तक चलेगा प्रारध्ध कर्म समाप्त होने पर ही देह समाप्त होता है प्रारद्ध कर्म जब तक है तब तो तक उसका शरीर रहेगा इंद्रिया रहेंगे भोजन आदि करेगा शिष्य उपदेश उपदेश करेगा शिष्य ताड़ने भी करेगा चलना फिरना भी करेगा चुत पे भी दिखेगा तब सब अन्य लोग देखेंगे उसका शरीर आदि से व्यवहार करता है ज्ञानी शरीर को अह मानता है नहीं। तो प्रार्ध शरीर का है या आत्मा का है शरीर है ज्ञानी नहीं मानता है मैं आत्माहू मानता है मेरा प्रारब्ध नहीं वो नहीं मानता है किन्तु शरीर रहेगा अज्ञानी देखेंगे शरीर से व्यवहार होगा ये विषय का स्वरूप कब तक तो रहेगा प्रारद, प्रारद क्षय का ही प्रारब्ध प्रार्षक अपेक्षा करेगा विक्षेप का स्वरूप अविद्यावृत्ति अविद्य कारण ओर आवृत्तिर विद्यय विनिवृत्ति कर्मसहिताज क्षेप स्वरूप कर्मावसान पर्यतम विरोध अविद्याण अविद्याण है किस किसका आवृत्ति और आवरण और चारात्म्य जो अभ्यास होता है भ्रमण ये दोनों का अविद्याण है ही कारण होने से विद्या से नष्ट हो जाते बिने भिण्षी। बिने भिण्षी है विद्या एवं कस्य अः अविद्या संस्कृत पढ़ा है विनिवृत्ति कस्य <laughs> अविद्या अविद्यावृत्ति तादात्म्य हो अविद्यादात्म्य और विद्या एवं विनिवृत्ति विनिवृत्ति कस्य आवृत्ति तादात्म्य हो अविद्या कारण यो हो अविद्या है एक कारण जिन दोनों का आवृत्ति और तादात्म्य ये दोनों की निवृत्ति विद्या है वो से अविद्या की निवृत्ति है और अविद्या का। के कार्य तादात्म्य और आवरण दोनों की निवृति है विक्षेप सर्व क्या है केवल अविद्या का कारण नहीं देहादि जो बनता है केवल अविद्या से नहीं अविद्या से कारण है और देहादि बनने के लिए कारण है कर्म पुण्य पाप कर्म कर्म का फल भोगने के लिए देह बनता है इसलिए कर्म सहित तो अविद्याजन्य से विक्षेप देहादि जो विक्षेप है उसका कारण है कर्म कर्म है पुण्यपाप कर्म के बिना होता है तो केवल अविद्या का कार्य पर नहीं हुआ आवरण केवल अविद्या का कार्य ये जो विक्षेप देहादी दिए कर्म सहित अविद्या का कार्य अविद्याण है और कर्म भी कारण है तो ज्ञान होने पर कर्म अविद्या तो नष्ट हो जाएगा कर्म प्रार्थ कर्म रहेगा प्रारूद कर्म का क्षय नहीं होता है प्रारूप क्षय होने तक विक्षेप रहेगा विक्षेप स्वरूप किसका कार्य हुआ कर्म सहित अविद्या का कार्य विक्षेप स्वरूप का कारण क्या हुआ कर्म, कर्म सहित अविद्या विक्षेप क्या देहादि उसकी अनुभूति विच्छेद स्वरूप से अवस्थानम कर्म अवस्थान पर्यतम प्रार्थ कर्म समाप्त होने तक विक्षेप स्व देहादि का अवस्थान है इति अविरोध कोई विरोध नहीं प्रार्ध क्षय होने तक देहादि रहेगा क्योंकि ज्ञान से प्रार्थ तो कर्म का क्षय हो जाता है हो जाता है नहीं होता है संचित का क्षय हो जाएगा अनंत कर्म है और क्रियामान कर्मों का आगामी कर्म का श्रेष्ठ नहीं होता है प्रारंभ कर्म का क्षय नहीं होता है प्रार्थ क्षय होने तक तो व्यवहार करता है यदि प्रार्थ कर्म तो क्षय हो जाए ज्ञान होते ही देहादि नष्ट हो जाएगा कैसे ज्ञान रहेगा किसी उपदेश करने के लिए उपदेश करने के लिए श्रुति कहती तद विज्ञान्थम गुरु में भी अभिगछत समित पाणी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए ज्ञान के लिए यदि ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान होते ही सर्व हो जाएगा कहाँ फिर ब्रह्मनिष्ठा मिलेंगे गुरु के पास जाने के लिए ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास श्रुति का आदेश कैसे होगा इसलिए ज्ञान होते ही सर्वनष्ट नहीं होता है प्रार्ध तो रहता है तब उपदेशादि बनेगा तो विक्षेप रहता है आवरण और कागात्म दोनों के नाश होने पर भी विच्छेद रहता है। विक्षेद नारब्ध कर्मणु निमित्त मात्र तत्सद मात्रे नोपादा विनष्टे भी कथं कथम कार्या दृष्टानदनुवृत्ति तदनुवृत्तिं घट का उपादान कारण क्या है कपाल मीठे पटका उपादान कारण तंत्र है तंतु के नाश होने पर रहेगा। उपादान कारण नष्ट होने पर कार्य नहीं रहता है घट को बनाया कुला घटो रहेंगे टूट जाएंगे जो दंड चक्र था वो जल गया तो घटो नष्ट हो जाएगा निमित्त कारण के नाश से कार्य नाश होता है उपादान कारण के नाश से कार्य नाश होता है ये सर्वस्त्र दिखा दिया। तंतु नाश से पटनाश है नहीं कि तंतु पटो बनाने वाला मर गया तो दुकाने में पट्ट से नष्ट हो जाएगा ऐसा है उपादान कारण से कार्यनाश होता है उपादान कारण के नाश से कार्य नाश होगा निमित्त कारण के नाश से नहीं।, नहीं होता है ये कर्म तो उपादान कारण नहीं है विक्षेप का उपादान कारण अविद्या है कर्म है निमित्त कारण जो तो पुण्य पाप कर्म है निमित्त निमित्त कारण है तो उपादान कारण जब ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होगी केवल निमित्त कारण कर्म से कैसे विक्षेपी कैसे रहेगा अभी पूरा कहता है प्रार्ब्ध कर्म निमित्त मात्र तो प्रारब्ध कर्म उपादान कारण है क्या देखा? ये निमित्त मात्र है निमित्त केवल कारण है तब सद्भाव सद्भाव मात्र निमित्त कारण के सदभाव से ही प्रारब्ध कर्म रहने से ही कैसे देहादि रहेगा भी, भी, से भी उपादान बिनश से भी ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति है या नहीं? उपादान कारण तो नष्ट हो गया अविद्या उपादान के कारण के नाश होने पर भी खाली निमित्त कारण रहने से कार्य कैसे रहेगा उपादान कारण नष्ट हो गया तो तंतु नष्ट हो गया पट रहता है तो उपाधान कारण नष्ट हो गया तो वो निमित्त कारण रहने मात्र से कार्य के अनुभूति कैसे कार्य पीछे कैसे रहती है? रहता है कार्य उसकी अनुभूति कैसे होती इसके शास्त्रांतर सिद्ध दृष्टान्त है ना तद अनुभूति में संभाव जी शास्त्रांतर से सिद्ध है दृष्टान्त शास्त्रांतरम का विग्रह कैसे करेगी शास्त्रांतर का विग्रह अन्य शास्त्र शास्त्रांतरम अन्यत शास्त्र ये विग्रह है समाज किस सूत्र से अन्य शास्त्र अन्य सूत्रम सूत्रांतरम अन्य सूत्रम सूत्रांतर जिसे होता है इसी प्रकार याद रखना शास्त्रांतर कहें तो अन्य शास्त्र शास्त्रांतरम सिद्ध शब्द कोई बना सकता है शास्त्रांतर सिद्ध कौन बना है बना सकता सिद्ध हाँ या नहीं बोलो अब बोलना नहीं सिद्ध बताते थे सिद्ध नहीं और किसको किसी सिद्ध धातु क्या है सिद्ध धकारते आगे क्या प्रत्येक करेंगे रुको अब नहीं बनना क्या निष्ठा अनिष्ठा सूत्र क्या है हाँ किसकोगा सिद्ध में क्या नहीं क्या करेगा हाँ ध के बाद निष्ठा के चकार को ध हो जाएगा निष्ठा के चकार को ध करने पर क्या शो करेगा झलाम जस क्या होगा हो कित के धकार को धातु के धकार को हो जाएगा, सिद्ध बन जाएगा धातु क्या है सिद्ध सिद्ध गुण क्यों नहीं होता है पुगंत लकस्युंग प्रति निष्ठाक्त शास्त्रांतर सिद्ध शास्त्रांतरे न सिद्ध अथवा शास्त्रांतर सिद्धम शास्त्रांतर सिद्धम छात्रा सिद्ध दृष्टात से उसके अनुभूति संभववता से संभावित उपादने ने क्षण कार्यम प्रतीक्षते इहुस्ताकिस्मा की कास्तद्व। तंतु से पट बनता है, है। पट का कारण तंतु है तंतु को नष्ट कर देंगे तो पट रहेगा तंतु के नाश से पट नाश हो जाता है, है। कपाल के नाश से घटनाश हो जाएगा तो कार्य कौन हुआ घटनाश तो पटनाश और तंतुनाश इसमें कार्य कौन हुआ पटनाश देखो तंतुनाश से पटनाश हुआ।, हुआ कार्य क्या है देखो घटक का क्या नाम ले तो तंतु के नाश से पटनाश होता है क्या तंतु के नाश से क्या हुआ तंतु के नाश तंतुनाशाद पटनाश तो पटनाश कार्य हुआ पटनाश क्यूँ हुआ तंतुनाश पटनाश का कारण क्या है पटनाश का कारण क्या है तंतुनाश तंतुनाश पटनाश का कारण का का हुआ इसी प्रकार कपाल नाश घटनाश का कारण होगा उपादान नाश कार्यकनाश के कारण हुआ तंतुनाश पटनाश का क्या हुआ कारण कारण तुम किम कारण तो क्या है केवल तर्क में किसने पढ़ा है कारण तुम किम कार्य नियत पूर्व कार्य नियत पूर्व पूर्ववृत्ति कार्य के पूर्व क्षण में रहेगा एक पटनाश एक तंतुनाश कार्य क्या है पटनाशक पक... कार्य है उसके पूर्व क्षण में रहेगा तो कारण बनेगा कौन तंतुनाश तंतुनाश पहले होगा या पटनाश पहले होगा तंतुनाश तंतुनाश के बाद होगा पटनाश तंतुनाश पटनाश के पूर्वक्षण में होगा तभी कारण बनेगा कारण बनने के लिए एक साथ दोनों नाश होंगे तो भाव बनेगा नहीं कार्यकार पशु में आदि में दो सिंह निकलते हुए बाम और दक्षिण निकलते ना नहीं, नहीं। उसे बाम कारण है या दक्षिण कारण है, है? एक साथ निकलते जो दो सिंह है उसमें कार्य कांड भाव है नहीं एक साथ दोनों निकलते तो से कार्य काण भाव नहीं है यदि तंतुनाश पटनाश एक साथ हो जाएगा तंतुनाशाज पटनाश तंतुनाश कारण पटनाश कार्य स्थित होगा तो आपका निश्चय है तंतुनाश से पटनाश होता है समझे तंतुनाश से पटनाश होगा तो पटनाश का कारण कौन हुआ? नासे। नासे। नासे होगा तो पटनाश के पूर्व क्षण तंतुनाश होगा तंतुनाश के उत्तर क्षण पटनाश होगा जिस समय तंतुनाश हो रहा है हुआ उस समय पट नहीं द्वितीय क्षण पटनाश होगा जिस समय तंतु नाश है उस समय भी पट है तंतु नाश क्षण में भी पटर रहे। तो तंतु के बिना पटर रह गया नहीं एक क्षण रह गया आगे पट का नाश होगा द्वितीय क्षण में तंतु नाश क्षण में पट है? है तंतु के बिना पट पटक क्षण रह गया रह गया देखो के नो तर्क करने वाले विचार करके कहते आप लोगों ने भी माना <laughs> तंतु नाश क्षण में भी पटर रहा रहता ना, तंतु रहा ना। तंतु रहा तंतु नहीं तंतु के बिना रहा है नहीं नाश क्षण में पट रहा है तो तंतु है क्या तंतु के बिना पटर रह गया तंतु के बिना पटो कितने समय रह गया एक क्षण चलो एक क्षण तो रह गया तंतु के बिना पटो उपादान कारण के बिना कार्य रह सकता है रह गया ऐसे उपादान कारण के बिना कार्य रह जाता है तारीख लोग मानते है ठीक इसी प्रकार उपादान कारण अविद्या है ज्ञान से नष्ट हो जाने पर भी अविद्या का कार्य विक्षेप देह रहता है क्या कहा उपादान कारण है तंतु उसके नाश होने पर भी कार्य पट एक क्षण रह जाता है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी अविद्या है उपादान कारण विक्षेप का देहादि का उपादान कारण अविद्या की निवृत्ति होने पर भी विक्षेप देहादि रह जाता है किन्तु प्रारध्य क्षमने के लिए बहुत समय कैसे रहता है उसको बताएंगे प्रार्धक क्षण के बहुत एक क्षण मानते ये बहुत समय मानते है किंतु रात तो जाता है ना तंतु के नाच पर पटर रह जाता है इसको बताएंगे पहले आया है अवित सिद्ध वृत्ति तर्क संग्रह में जिन्होंने पढ़ाए देख दे कर आना जैर द्वर एक अभिनशत अवस्थम अपरमाशितम एव अवतिष्ठते अवित इस सिद्ध एक आया उसको पढ़कर आना उसको बता देंगे इसके साथ इसका संबंध है पूर्णमद पूर्णमितद् पूर्णमुदश्यसे पूर्णश पूर्णमा पूर्णमेविष्य ओ शाति शाति शां